मांडुक्योपिनिषद शंकर भाष्य आत्मा का द्वितीय पाद तेजस स्वप्न स्थानोत प्रज्ञ सप्तांग एक मुख प्रत जसो द्वितीय पाद स्वप्न जिसका स्थान है तथा जो अंत प्रज्ञ सात अंगों वाला उन्नीस मुख वाला और सूक्ष्म विषयों का भोगता है वह तेजस इसका दूसरा पाद है स्वप्न स्थानम से तेजस स्वप्न स्थान जागृत प्रज्ञ साधना बहिर्विषे वावभासम मनसंदन मात्रा सति तथा संस्कार मनसाधत्ते मनमस्तथा संस्कृत विचित्र पटो ब्राह्म अविद्या काम कामकम प्रेम वभासते तथा सर्वाभतो मात्राम असको इति तथा परे देवे की मन इति प्रस्तुत अत्र स्वप्न महिमानत्तु भवती इत्याथर्वणे स्वप्न इस तेजस का स्थान है इसलिए यह स्वप्न स्थान वाला कहा जाता है अनेक साधनवती बुद्धि मन का मात्र होने पर भी बाह्य विषय संबंधनी सी प्रतीत होती हुई मन में वैसा ही संस्कार उत्पन्न करती है चित्रित वस्त्र के समान इस प्रकार के संस्कारों से युक्त हुआ वह मन अविद्या कामना और कर्म के कारण बाह्य साधन की अपेक्षा के बिना ही प्रेरित होकर जागृत सा भासने लगता है ऐसा ही कहा भी है इस सर्व साधन संपन्न लोगों के संस्कार ग्रहण करके स्वप्न देखता है इत्यादि तथा अथर्वण श्रुति में भी समस्त इंद्रियां परम इंद्रदि से उत्कृष्ट देव प्रकाशनशील मन में एक रूप हो जाती है इस प्रकार प्रस्तावना कर कहा है यहां स्वप्नावस्था में यह देव अपनी महिमा का अनुभव करता है इंद्रियापेक्ष मनस तद्वासनास रूपा सपने प्रज्ञा स्वने प्रजा येत प्रज विषयशूनिया प्रज्ञायाँ कवल प्रकाशस्वूपयाषय तेजस विश्वस्य सब प्रज्ञाया स्थूलाया इह पुनः केवला वासना प्रज्ञा भोज्यति वाना भोग इति प्रवक्त भोगनमत द्वितीय पाद तेजस अन्य इंद्रियों की अपेक्षा मन अधिक अंतस्थ है सपनावस्था में जिसकी प्रज्ञा उस मन की वासना के अनुरूप रहती है उसे अंत प्रज्ञा कहते हैं वह अपनी विषय शून्य और केवल प्रकाश स्वरूप प्रज्ञा का विषयी अनुभव कराने वाला होने के कारण तेजस कहा जाता है विश्व बाह्य विषय युक्त होता है इसलिए जागृत अवस्था में स्थूल प्रज्ञा उसकी भोज्य है किंतु तेजस के लिए केवल वासना मात्र प्रज्ञा भोजनीय है इसलिए इसका भोग सूक्ष्म है शेष अर्थ पहले ही के समान है यह तेजस ही दूसरा पद है दर्शना दर्शन वृत्तों तत्वा प्रबोध लक्षण से स्वापस्या तुल्यवात यत्र सुसुप्तिग्रहणा इत्यादि विशेषण अथवा त्रिश्वपि त्रिस्वी स्थानसु लक्षणः स्वापो विशिष्ट पूर्वाभ्या सुषुप्त विवजते। तत्व का अभाव रूप स्वापावस्था के दर्शन जागृत स्थान और अदर्शन स्वप्रस्थान इन दोनों ही वृत्तियों में समान होने के कारण सुषुप्ति अवस्था को उससे पृथक ग्रहण करने के लिए यत्र युप्त इत्यादि विशेषण दिए जाते हैं अथवा तीनों ही अवस्थाओं में तत्व का अज्ञान रूप निद्रा समान ही है इसलिए पहले दो स्थानों से सुषुप्ति का विभाग करते हैं आत्मा का तृतीय पाद प्राज यो न कंचन कामम कामय तेन कंचन स्वप्न पश्यति तुसुप्त सुतुप्तस्थान एक प्रज्ञान घन एवानंदमश्यानंदुक्त तो मुख प्रागस्तृतीय पादः जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न ही देखता है उसे सुषुप्ति कहते हैं वह सुषुप्ति जिसका स्थान है तथा जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप होता हुआ ही आनंदमय आनंद का भोक्ता और चेतन रूपा मुख्य वाला है वह वा प्राग्ञ ही तीसरा पाद है यत्र यस्मिन स्थाने कालेभा सुप्तो न कंचन स्वप्नम पश्यति न कंचन काम कामयते न ही सुषुप्ते पुरीोरीवाण्यथा ग्रहणलक्षण स्वप्न दर्शनम कामो वा कंचन विद्यते तदेतर सुप्त सुप्तम स्थानम अच्छेत सुसुप्त स्थान यहाँ यानी जिस स्थान अथवा समय में सोया हुआ पुरुष न कोई स्वप्न देखता और न किसी भोग की ही इच्छा करता है क्योंकि अवस्था में पहली दोनों अवस्थाओं के समान अन्यथा ग्रहण रूप स्वप्न दर्शन अथवा किसी प्रकार की कामना नहीं होती वह यह सुसुप्तावस्था ही जिसका स्थान है उसे सुसुप्त स्थान कहते हैं स्थान स्थान प्रभक्त मन स्पंद दैत जात तथा रूपा परे नवेकापत्न नहीं सतमोग्रस्त विवाह अत एवा स्वप्न जाग्रत सप्रपंच मेंूतच्नजाग्रत मन स्पंदना प्रज्ञा घनीभूतानीव सेवस्था विवेकूपवाद प्रज्ञान घन उच्यते यारात्रो नैशेन तमसा सर्वं प्रज्ञान घन घनमी तज्ञनघन एवशन के जिस प्रकार रात्रि के अंधकार से दिन आच्छादित हो जाता है उसी प्रकार पूर्वोक्त दोनों स्थानों में विभिन्न रूप से प्रतीत होने वाला मन का इस स्फुर रूप द्वैत समूह इस अवस्था में प्रपंच के सहित अपने उस विशिष्ट स्वरूप का त्याग न कर अज्ञान से आच्छादित हो जाता है इसलिए इसे एकीभूत ऐसा कहा जाता है अतः जिस अवस्था में स्वप्न और जागृत ये मन के स्फुर रूप प्रज्ञान घनीभूत से हो जाते हैं वह यह अवस्था अविवेक रूपा होने के कारण प्रज्ञान घन कही जाती है जिस प्रकार रात्रि में रात्रि के अंधकार से पृथकत्व की प्रतीत न होने के कारण संपूर्ण प्रपंच घनीभूत सा जान पड़ता है उसी प्रकार यह प्रज्ञान घन ही है एवं शब्द से यह तात्पर्य है कि उस समय प्रज्ञान के सिवा कोई अन्य जाति नहीं रहती मनसो विषय विषयाकार स्पंदनाया दुखाभावाद आनंदमय आनंद प्रायो नानंद अनात्यंतिक यथालोके निरासस्थित सुख सुख्यानंद भृगुच्यते आत्यंतायास रूपा इं स्थित नदेनात इत्यानंदोस परम आनंद श्रुते मन का जो विषय और विषय रूप से स्फुर्त होने के आयास का दुख है उसका अभाव होने के कारण यह आनंद में अर्थात आनंद बहुल है केवल आनंद मात्र ही नहीं है क्योंकि इस अवस्था में आनंद की आत्यंतिकता नहीं रहती है जिस प्रकार लोक में अनायास रूप से स्थित पुरुष सुखी या आनंद भोग करने वाला कहा जाता है उसी प्रकार क्योंकि इस अवस्था में यह आत्मा इस अत्यंत अनायास रूपाय स्थिति का अनुभव करता है इसलिए यह आनंद भोग कहा जाता है जैसा कि यह इसका परम आनंद है इस श्रुति से सिद्ध होता है स्वप्नादि प्रतिबोध प्रति द्वारी चेतो वा चेतो मुखः बोध स्वप्नाबोधचेत प्रतिद्वारे मुखा बोधलक्षण वेतोद्वार मुखम से स्वराद्यागमन प्रती चेतोमुख भूतभविष्यातृत्व सर्विषय घ्रातृत्व अस्वेति सुसुप्तोपि ही भूतपूर्वगत प्राज उच्य अथवा मात्रम प्रज्ञतिमात्र साधारण रूप में प्राज इतर अपि अभी सोयम् सोम तृतीय पाद सदी ज्ञान चेतना के प्रति द्वार स्वरूप होने के कारण यह चेतोमुख है अथवा स्वप्नादि की प्राप्ति के लिए ज्ञान स्वरूप चित्त ही इसका द्वार यानी मुख है इसलिए यह चेतो मुख है भूत भविष्यत का तथा संपूर्ण विषयों का ज्ञाता यही है इसीलिए यह प्राज्ञ है सुषुप्त होने पर भी इसे भूतपूर्व गति से प्राज्ञ कहा जाता है अथवा केवल प्रज्ञाप्ति अर्थात ज्ञान मात्र इसी का असाधारण रूप है इसलिए यह प्राज्ञ है क्योंकि दूसरों को अर्थात विश्व और तेजस को तो विशिष्ट विज्ञान भी होता है वह यह प्राज्ञ ही तीसरा पाद है प्राज्ञ का सर्व कारणत्व, सर्वकारेश्वर एवं सर्वज्ञा से योनि सर्वस्या प्रभुवाप्योभूता यह सबका ईश्वर है यह सर्वज्ञ है यह अंतर्यामी है और समस्त जीवों की उत्पत्ति तथा लय का स्थान होने के कारण यह सब का कारण भी है ऐस ही स्वरूपस्थ सर्वेवर साधिदैविक भेद जात से नहीं तस्मा शान्तरभूत नाव प्राणबंधन हि सौम्य मन श्रुते अयमे हीभेदेशम्यरु प्रवेश अत अतए यथोक्त सभेद जगत् प्रसूयत इतनी सर्वस्य यत एवं प्रभुच्चाप्य भूतानामेष भूताव अपने स्वरूप में स्थित यह प्राज्ञ ही सर्वेवर है अर्थात आधी देव के सहित संपूर्ण भेद समूह का ईश्वर ईशन शासन करने वाला है हे सौम्य यह मन जीव प्राण प्राण ब्रह्म रूप बंधन वाला है इस श्रुति से अन्य मतावलंबियों के सिद्धांतानुसार सर्वज्ञ परमेश्वर इस प्राज्ञ से कोई विजातीय पदार्थ नहीं है संपूर्ण भेद में स्थित हुआ यही सबका ज्ञाता है इसलिए यह सर्वज्ञ है अतएव यह अंतर्यामी है अर्थात समस्त प्राणियों के भीतर अनुप्रविष्ट होकर उनका नियमन करने वाला भी यही है इसी से पूर्वोक्त भेद के सहित सारा जगत उत्पन्न होता है इसलिए यही सबका कारण है क्योंकि ऐसा है इसीलिए यही समस्त प्राणियों का उत्पत्ति और लय स्थान भी है एक ही आत्मा के तीन भेद अत्रे श्लोका इसी अर्थ में ये श्लोक हैं अत्रस्मते श्लोका भवंती यहाँ इस पूर्वोक्त अर्थ में ये श्लोक हैं बहिप्रग् विभुर्वे स्व यस्तु तेजस घन प्रज्ञ तथा प्राज एक तिथा स्मृत विभु विश्व बहिस्प्रज्ञ है तेजस अंत प्रज्ञ है तथा प्राजन प्रज्ञ अर्थात प्रज्ञान घन प्रज्या, अर्था है इस प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकार से कहा जाता है बहिस्प्रज्ञ पर्याय त्रिस्थान इति स्मृत्वा स्मृत प्रतिसंध्यानाच स्थान तय व्यतिरिक्तमेक शुद्धत्व असंग में प्राय महामंसादिदृष्टान्तुते है बहिस्प्रज्ञ इत्यादि श्लोक का तात्पर्य है कि क्रमशः तीन स्थानों वाला होने से और मैं वही हूँ इस प्रकार की स्मृति द्वारा अनुसंधान किया जाने के कारण आत्मा का तीनों स्थानों से पृथकत्व एकत्व शुद्धत्व और असंगत्व सिद्ध होता है जैसा कि महामत्सादी दृष्टान्त का वर्णन करने वाली श्रुति कहलाती है बतलाती है विश्वादि के विश्वादी के विभिन्न स्थान जागृतावस्थायाम एव विश्वादीना तयाण अनुभव प्रदर्शनार्थो यम श्लोक जागृत अवस्था में ही विश्व आदि तीनों का अनुभव दिखलाने के लिए यह श्लोक कहा जाता है दक्षिणाक्ष मुखे विश्व मनस्यंतस्तु तेजस आकाशे च हृदय प्राज्ञ त्रिधा देहे व्यवस्थित दक्षिण नेत्र रूप द्वार में विश्व रहता है तेजस मन के भीतर रहता है प्राज्ञ हृदया आकाश में उपलब्ध होता है इस प्रकार एक यह एक ही आत्मा शरीर में तीन प्रकार से स्थित है दक्षिणम्क्ष मुखें तस्टा स्थूलाना भूयते इंधो हवैनाम से पुरुषः इति श्रुते इंधो दीप्तिगुणो वैश्वानर आदित्यान्तर्गत वैराज आत्मा चक्षुषी चैक दक्षिण नेत्र ही मुख उपलब्धि का स्थान है उसी में प्रधानता से स्थूल पदार्थों के साक्षी विश्व का अनुभव होता है यह जो दक्षिण नेत्र में स्थित पुरुष है इंध नाम से प्रसिद्ध है इस श्रुति से भी यही प्रमाणित होता है दीप्ति गुण विशिष्ट वैश्वानर को इंध कहते हैं आदित्यांतर्गत वैराज संज्ञक आत्मा और नेत्रों में स्थित साक्षी ये दोनों एक ही हैं। नणव्यो हिरण्य गर्भ क्षेत्रो दक्षिणे क्षण्य क्षणो नियंत्र चान्यो देह स्वामी शंका हिरण्यगर्भ अन्य है तथा दक्षिण नेत्र में स्थित नेत्र का नियंता और साक्षी देह का स्वामी क्षेत्रज्ञ अन्य है इन दोनों की एकता कैसे हो सकती है न स्वतो एको स्व भेदानभ्योपगमान एक देवसूतेसु गूसुते क्षेत्र चाप विद्धि सर्वेत्रु भारत अवभक्त भूतेसु विभक्त चित्स स्मृते सर्व कर्णसु अवशेषे दक्षिणाच्युपल पाठवदर्शना विशेषेण निर्देशो विश्वस्याप समाधान नहीं ऐसी बात नहीं है क्योंकि उनका स्वाभाविक भेद नहीं माना गया क्योंकि संपूर्ण भूतों में एक ही देव छिपा हुआ है इस श्रुति से तथा हे भारत समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान वह वस्तुतः विभक्त न होकर भी विभक्त के समान स्थित है इत्यादि स्मृतियों से भी यही बात सिद्ध होती है संपूर्ण इंद्रियों में समान रूप से स्थित होने पर भी दक्षिण नेत्र में उसकी उपलब्धि की स्पष्टता देखने से वही विश्व का विशेष रूप से निर्देश किया जाता है दक्षिणाक्षिगतरूपम दृष्टि निर्मीताक्षद स्मरण मनस्यत स्वप्न इव तदव वसनारूपाभिव्यक्त पश्य यथात्र तथा स्वप्ने अतो मनस्यन्तस्तु तेजसोपि विश्व एवं दक्षिण नेत्र स्थित जीवात्मा रूप को देखकर फिर नेत्र मन में उसी का स्मरण करता हुआ वासना रूप से अभिव्यक्त उसी रूप का स्वप्न में उपलब्ध की तरह दर्शन करता है जिस प्रकार इस अवस्था में होता है ठीक वैसा ही स्वप्न में होता है इसलिए जागृत में स्वप्न ही है अतः मन के भीतर स्थित तेजस भी तेजस्वी ही है आकाशे चुदी स्मरणाख्य व्यापारोपरमें प्रजीभूत घन प्रज एवती मनोव्यापाराभा दर्शनस्मरण मन स्पन्दी तद्भा हृदय प्राणात्मनावस्थन प्राणो ये सर्वान् संवृक्ति श्रुते तेजसो हिण्यगर्भो मनः मनोमय पुरुषः इत्यादि श्रुतिभ्य तथा स्मरण रूप व्यापार के निर्वित्त हो जाने पर हृदयाकाश में स्थित प्राग्ञ मनोव्यापार का अभाव हो जाने के कारण एकीभूत और घन प्रज्ञ ही हो जाता है दर्शन और स्मरण ही मन का स्फुरण है उनका अभाव हो जाने पर जो जीव का हृदय के भीतर ही निर्विशेष प्राण रूप से स्थित होना है वही जागृत में सुसुप्त है प्राण ही इन सब को अपने में लीन कर लेता है इस श्रुति से यही प्रमाणित होता है मन स्थित होने के कारण तेजस ही हिरण्य है सत्रह अव अव्य। अवयव वाला लिंग रूप मन यह पुरुष मनोमय है इत्यादि श्रुतियों से भी तेजस और हिरण्य गर्भ की एकता सिद्ध होती है ननु व्याकृत प्राण सुषुप्ते करणाली करनाली कथम अव्याकृतता शंका सुषुप्ति में भी प्राण जो व्याकृत विशेष भावापन ही होता है तथा प्राणो है सर्वा समृत्ते इस श्रुति के अनुसार इंद्रिया भी रूप ही हो जाती हैं फिर उसकी अव्याकृतता कैसी कही गई नई सदोषा अव्याकृत देश काल विशेषाभापि प्राणाभिमाने सति व्याकृत तईव प्राण से तथा पिंडपरिचिन्न विशेषाभिमनिरोध प्राणे व्याकृत एव प्राण सुषुप्ते परिचिन्नाभिमानवता समाधा यह कोई दोष नहीं है क्योंकि अव्याकृत पदार्थ में देश काल रूप विशेष भाव का अभाव होता है यद्यपि जैसा कि स्वप्नावस्था में होता है प्राण का अभिमान रहते हुए तो उसकी व्याकृतता है ही तथापि सुषुप्तावस्था में प्राण में पिंड परिचिन विशेष का अभिमान अर्थात यह मेरे शरीर से परिच्छि प्राण है ऐसा अभिमान नहीं रहता अतः परिच्छिन्न देहाभिमानियों के लिए भी उस समय वह अव्याकृत ही है यथा प्राणलय परिचिन्ना प्राणोव्याकृत तथा प्राणाभिमानोप्य विशेष पत्ताव समाना प्रसव व्यातता परीक्षणाभिमानिना चद्यक्षको व्यातावस्थवस्थ पीछिनाध्यक्षाण इति पूर्वोक विशेषण में प्रजान घन इदूपपन्न तस्तेतुवाच जिस प्रकार प्राण का लय अर्थात मृत्यु होने पर परिच्छिन देहाभिमानियों का प्राण अव्याकृत रूप में रहता है उसी प्रकार प्राणाभिमानियों को भी प्राण की अविशेषता प्राप्त होने पर उसकी अव्याकृतता और प्रसव बीज रूपता जैसी ही है अतः अव्याकृत और सुषुप्ति इन दोनों अवस्थाओं का साक्षी भी अव्याकृत अवस्था में रहने वाला एक ही चेतन आत्मा है परिच्छि देहों के अभिमानी और उनके साक्षियों की उसके साथ एकता है अतः प्रजा के लिए एकीभूत प्रज्ञान घन आदि पूर्वोक्त विशेषण उचित ही है विशेषता इसलिए भी क्योंकि इसमें अधिदैव अव्याकृत और अध्यात्म प्राग्ञ की एकता रूप उपरयुक्त हेतु भी विद्वान है कथम प्राण शब्द अव्याकृत शंका किंतु अव्याकृत प्राण शब्द शब्दवाच्य कैसे हुआ प्राण बंधनम ही सौम्य इति श्रुते नु त्र सद सौम्य प्रकृतम शब्द प्राणशब्दवाच्यम समाधान हे सौम्य मन प्राण के ही अधीन है इस श्रुति के अनुसार शंका किंतु वहां तो सदैव इस श्रुति के अनुसार प्रसंग प्राप्त ही प्राण शब्द का वाच्य है नई सदोष है बीजात्मक्युपग्मात्मसत यद्य तत्र तथापि जीव प्रसवा प्राण प्रसवबीजात्मक अपरित्यज प्राणशब्दवाच्यता यदि ही निर्बीज विवक्षि ब्रह्मा नेति नेति भविष्य नेतौवाचो निवर्त अ तद्ति यादथो अदक्षत न सतन्ना सदुच्य समाधान वहां यह दोष नहीं हो सकता क्योंकि उस प्रसंग में ब्रह्म की बीजात्मकता स्वीकार की है यद्यपि वहाँ प्राण शब्द का वाच्य वाक्य ब्रह्म है तथापि जीवों की उत्पत्ति की बीजात्मकता का त्याग न करते हुए ही उस ब्रह्म में प्राण शब्दत्व और सत शब्द का वाक्यत्व माना जाता है यदि वहाँ सत शब्द से निर्बीज ब्रह्म कहना इष्ट हो तो उसे यह नहीं है यह नहीं है जहाँ से वाणी लौट आती है वह विदित से अन्य है और अविदित से भी ऊपर है इत्यादि प्रकार से कहा जाएगा जैसा कि वह न सत कहा जाता है और न असत इस स्मृति से भी सिद्ध होता है निर्बीजत जेषतः लीना सुषुप्त प्रलयो पुनरुत्थापत्ति स मुक्ता पुनरुत्पत्ति प्रसंग बीजाभाशेषा ज्ञानदा बीजाभाव च्ञानर्थक्य प्रसंग तस्मा बीज काभ्यूपगमे नतः प्राणव्यपदेशुति कारणत्व है और यदि वहां सत शब्द से ब्रह्म का निर्बीज रूप से ही निर्देश करना इष्ट हो तो सुसुप्ति और प्रलय अर्थात मरण अवस्था में सत्में लीन हुए पुरुषों का फिर उठना अर्थात उत्पन्न होना संभव नहीं होगा तथा मुक्त पुरुषों के पुनः उत्पन्न होने का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा क्योंकि मुक्त और सत्य में लीन हुए पुरुषों में बीजत्व का अभाव समान ही है तथा ज्ञान से दग्ध होने वाले बीज का अभाव होने पर ज्ञान की व्यर्थता का भी प्रसंग उपस्थित हो जाएगा अतः सदब्रह्म की सबीजता स्वीकार करके ही उसका प्राण रूप से समस्त त्रुतियों में कारण रूप से उल्लेख किया गया है अतएव अक्षरा ताम सभाषाभ्यज यचो निवर्त नेतिजवत्वापनयन तुरियत्वेन देहादि संबंध जाग्रदादि तोरीयदजागृद पारिक पृथक वक्षति बीजावस्था न इत्युत्थितस्य किंचिद अव अवेदिशनुथित प्रत्ययदर्शना देहेन्नुभूतहे व्यवस्थित उच्य इसलिए वह पर अक्षर से भी पर है वह बाह्य कार्य और अभ्यंतर कारण के सहित उनका अधिष्ठान होने के कारण अजन्मा है जहाँ से वाणी लौट आती है यह नहीं है यह नहीं है इत्यादि श्रुतियों द्वारा शुद्ध ब्रह्म का निर्देश बीजवत्व का निर, निराश करके ही किया गया है उस प्राग्ञ शब्दवाच्य जीव की देहादि संबंध तथा जाग्रत आदि अवस्था से रहित उस परमार्थ की अविवीजावस्था का त्वरीय रूप से अलग वर्णन करेंगे बीजावस्था भी जागृत होने पर मुझे कुछ भी पता नहीं रहा ऐसी प्रतीति देखने से शरीर में अनुभव होती ही है इसी से वह देह में तीन प्रकार से स्थित है ऐसा कहा गया है विश्वादि का त्रिविध भोग विश्व स्थूलभुंग नृत्यम तेजस प्रविविक भोग भुक। आनंद भोग तथा प्राग स्त्रिधा भोगम निबोधत विश्व सर्वदा स्थूल पदार्थों को ही भोगने वाला है तेजस सूक्ष्म पदार्थों का भोगता है तथा आनंद को भोगने वाला है इस प्रकार इसका तीन तरह का भोग जानो। तर्पयते तथा प्राग्ञा तृप्तिम निबोधत स्थूल पदार्थ विश्व को तृप्त करता है सूक्ष्म तेजस की तृप्ति करने वाला है तथा आनंद प्राग्ञ की इस प्रकार इनकी तृप्ति भी तीन तरह से की समझो उक्तार्थव श्लोको इन दोनों श्लोकों का अर्थ कहा जा चुका है